तो प्राग भाव का लक्षण हुआ अनादित्वे सति सांतत्व प्राग अभावस्य लक्षणम् ये प्राग अभाव का लक्षण है अब प्राग अभाव के बाद में आता है ध्वंसा भाव ध्वंसा भाव का लक्षण करते हैं सादीरनंत प्रध्वंस उत्पत्त कार्यस्य जो सादी है अनंत है उसे प्रध्वंसा भाव कहा जाता है ध्वंसा भाव प्रध्वंसा भाव एक का ही नाम है तो सादित्व विशिष्ट अनंतत्व प्रध्वंसा भाव से लक्षणम प्राग अभाव के लक्षण में और ध्वंसा भाव के लक्षण में क्या अंतर है बहा था अनादि शब्द शुरू में यहां है शादी वहां था शांत यहां है अनंत यानी जो आदि के साथ नए जुड़ा था प्रागाभाव के लक्षण में वह नए अंत के साथ जुड़ गया तो अनंत बन गया और शांत में जो स जुड़ा था वह आदि के साथ अन्वित हुआ तो सादी बन गया तो सादित्व विशिष्ट अनंतत्व ये विशिष्ट पदार्थ हो जाएगा प्रध्वंसा भाव का लक्षण विशिष्ट धर्म केवल अनंतत्व नहीं केवल सादित्व भी नहीं अपितु तो सादित्व विशिष्ट अनंतत्व जो एक विशिष्ट धर्म हुआ ये है प्रध्वंसा भाव रूप लक्ष्य का अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म इसलिए इसे कहा जाएगा लक्षण इसमें न तो अव्याप्ति आएगी न अतिव्याप्ति होगी न असंभव होगा जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है वह इन तीन दोषों से रहित ही होता वही लक्षण माना जाता है तो प्रध्वंसा भाव के साधित्व विशिष्ट अनंतत्व इस धर्म में न तो अभ्याप्ति दोष है अभ्याप्ति दोष किसमें आता है जो लक्ष्य का न्यून वृत्ति धर्म है न्यून वृत्ति कहा जाता है लक्ष्य के कुछ अंश में रह रहा हो कुछ अंश में न रह रहा हो तो वो हो जाएगा न्यून वृत्ति धर्म वह हो जाएगा अव्याप्ति दोष से दूषित इसलिए लक्षण नहीं होगा तो तो विशिष्ट अनंतत्व यह न्यूनवृत्ति नहीं है क्यों न्यूनवृत्ति नहीं है इसलिए कि लक्ष्य है ध्वंसाभाव और ये ध्वंसाभाव कितने हैं असंख्य हैं जितने प्रतियोगी उतने ध्वंसाभाव माने जाएंगे प्रतियोगी भेद से अभाव में भेद होता है तो ध्वंसा भाव के प्रति घट का ध्वंस पट का ध्वंस मठ का ध्वंस तो शरीर का ध्वंस ऐसे जितने विनाशी पदार्थ हैं कितने हैं विनाशी पदार्थ बहुत सारे हैं और उन सब का विनाश एक है क्या प्रतियोगी अलग अलग होने से विनाश भी अलग अलग हुआ अरुण सारे विनाशों में ये सादित्व है अनंतत्व है इसलिए सादित्व विशिष्ट अनंतत्व धर्म किसी ध्वंस विशेष में ना हो ऐसा ध्वंस विशेष है ही नहीं दिखा सकते हैं क्या ये ध्वंसा भाव तो है लेकिन शादी नहीं है या अनंत नहीं है सादी तो विशिष्ट अनंतत्व धर्म से रहित है और ये विशिष्ट धर्म का भाव तीन प्रकार से होगा शादित्व तो न होने पर भी विशिष्ट का भाव अनंतत्व तो न होने पर भी विशिष्ट का भाव और सादित्व और अनंतत्व दोनों न होने पर भी विशिष्ट का अभाव संसार में ऐसा न कभी अतीत में ध्वंस हुआ जो सादित्व अनंतत्व धर्म से रहित जिस तो हो जिसमें सादित्व न हो अनंतत्व तो न हो ऐसा ध्वंस अभी तक नहीं हुआ और वर्तमान में भी ऐसा कोई ध्वंस है नहीं जो शादी न हो अनंत ना हो इसलिए अतीत ध्वंस में भी और वर्तमान ध्वंस में भी शादित्व तो विशिष्ट अनंत तो रहेगा ही रहेगा और भविष्य में भी ऐसा संसार में ध्वंस कभी आएगा ही नहीं जिसमें सादित्व तो न हो अनंतत्व ना हो साधित्व विशिष्ट अनंतत्ववान ही ध्वंस होता है हर एक ध्वंस होता है इसलिए सारे ध्वंसों में साधित्व विशिष्ट अनंतत्व धर्म के रहने से किसी भी ध्वंस में उसका साधित तो विशिष्ट अनंतत्व का अभाव न होने से उसे कहा जाएगा अन्यून वृत्ति न्यून वृत्ति तो कहा जाता इनमें न होता एक आध ध्वंस में तो न्यून वृत्ति होता लेकिन ऐसा कोई ध्वंस मिलता ही नहीं है तो साधित तो विशिष्ट अनंतत्व धर्म समस्त ध्वंसों में रहने के कारण अन्यून वृत्ति धर्म है ध्वंसों का प्रध्वंसों का और अनरिक्त वृत्ति भी होना चाहिए अनतिरिक्त वृत्ति तो अतिरिक्त वृत्ति कहा जाता है ध्वंस में तो सारे ध्वंसों में रहेगा लेकिन जो ध्वंस नहीं है उसमें भी रहे लक्ष्य तो है प्रध्वंस और प्रध्वंस स्वरूप लक्ष्य से अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं बाकी तीन अभाव प्राग अभाव अन्योन्याभाव अत्यंताभाव और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये छ पदार्थ और तीन अभाव इनको कहा जाएगा अतिरिक्त शब्द से जिसका लक्षण किया जा रहा है ना। उसे कहा जाता है लक्ष्य और लक्ष्य से भिन्न जो भी हैं उसे अतिरिक्त कहा जाएगा तो लक्षण किया जा रहा है प्रध्वंसा भाव का अभाव विशेष का चार प्रकार के अभावों में से प्रध्वंसाभाव का लक्षण किया जा रहा है इसलिए लक्ष्य माना जाएगा प्रध्वंसा भाव को और अतिरिक्त शब्द से लिया जाएगा प्रध्वंसा भाव को छोड़कर के बाकी सब पदार्थों को द्रव्यादि छे भावात्मक पदार्थ और तीनों अभाव ये हो जाएंगे लक्ष्य से अतिरिक्त पदार्थ उन्हें अतिरिक्त शब्द से लिया जाएगा और उन अतिरिक्त पदार्थों में रहने वाला जो होगा उसे कहा जाएगा अतिरिक्त वृत्ति और जो उन अतिरिक्त पदार्थों में नहीं रहता है उसे कहा जाएगा अनतिरिक्त वृत्ति केवल ध्वंस में ही रहता है लक्षे से यानी लक्ष्य से अतिरिक्त बाकी तीन अभावों में तथा द्रव्यदि छः में जो धर्म नहीं रहता उसे कहा जाएगा अनतिरिक्त वृत्ति धर्म तो ये जो साधित्व विशिष्ट अनंतत्व धर्म है ये छह प्रकार के भावात्मक पदार्थों में से ऐसा कोई एक भी पदार्थ नहीं है जिसमें रहता हो ये विशिष्ट धर्म सादित्व विशिष्ट अनंतत्व जिसमें रहता हो ऐसा छह पदार्थों में से एक भी पदार्थ आपको नहीं मिलेगा और तीन अभावों से अभावों में से भी कोई एक अभाव नहीं मिलेगा जिसमें सादित्व विशिष्ट अनंतत्व धर्म हो प्राग अभाव में सादित्व विशिष्ट अनंतत्व नहीं हो अनादि है शांत है और अन्योन्या भाव तथा अत्यंता भाव तो नित्य हैं तो नित्य पदार्थ में सा अनंतत्व तो रहेगा लेकिन सादित्व तो नहीं रहेगा साधित्व तो न रहने से साधित केवल अनंतत्व रूप विशेष्य रहा सादित्व तो रूप विशेषण नहीं रहा तो लक्ष्य तो अलक्षण तो सादित्व तो विशिष्ट अनंतत्व तो धर्म है विशेषणा तो भाव प्रयुक्त विशिष्टा तो भाव ही रहेगा किसमें नित्य पदार्थों में, में। अनोन्या भाव अत्यंतभाव नित्य है उनमें अनंतत्व तो है लेकिन सादित्व नहीं है शादी रहता है उत्पन्न होने वाले पदार्थों में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को शादी कहा जाता है उनमें रहने वाले धर्म को सादित्व तो कहा जाता है तो अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव उत्पन्न नहीं होते हैं इसलिए शादी नहीं कहलाएंगे उनमें शादी तो नहीं रहेगा अनंतत्व तो रहेगा नित्य होने से तो शादित्व तो विशिष्ट अनंतत्व का अभाव ही अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव में रहा यह ध्यान में आ न ऐसे जितने छह भावात्मक पदार्थों में से नित्य पदार्थ हैं उनमें भी अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव के तरह अनंतत्व तो रहेगा लेकिन सादित्व नहीं रहेगा तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव ही माना जाएगा पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं वे उत्पन्न नहीं होते इसलिए उनमें सादित्व नहीं रहेगा अनंतत्व रहेगा तो अनंतत्व रूप विशेष्य के रहने पर भी साधित्व रूप विशेषण के न रहने से सादित्व विशेषण से विशिष्ट अनंतत्व का अभाव ही माना जाएगा ना तो वे अलक्ष्य हैं अतिरिक्त पदार्थ हैं परमाणु ऐसे आकाशादि द्रव्य पांचों बाकी वे हैं आकाश काल दिशा आत्मा मन उनमें भी साधित्व तो नहीं रहेगा अनंत तत्व रहेगा तो सादित्व तो विशिष्ट अनंत तत्व का अभाव ही रहा पृथ्वी आदि के परमाणुओं में और आकाश आदि में तो अतिरिक्त वृत्ति नहीं हुआ फिर ये विशिष्ट धर्म अनतिरिक्त वृत्ति कहलाएगा और जो अनित्य पृथ्वी है अनित्य जल तेज वायु है वे तो उत्पन्न होते हैं द्वेणुकादि कार्य रूप है ना इसलिए उत्पन्न होंगे तो शादी कहलाएंगे उनमें सादित्व तो रहेगा किंतु नष्ट भी होते हैं ना इसलिए शांत कहलाएंगे अनंत नहीं होंगे तो उनमें अनंतत्व तो रूप विशेष्य नहीं रहेगा तो जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें विशेषण जो सादित्व है वो तो रहेगा लेकिन अनंतत्व रूप विशेषण अविशेष्य नहीं रहेगा तो विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ही रहेगा तब भी ये अतिरिक्त पदार्थ है उनमें ये न रहना सादित्व विशिष्ट अनंतत्व का न रहना ये कोई दोष नहीं है यदि रहेगा तो दोष होगा अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा अतिरिक्त वृत्ति होने से ऐसे गुण कर्म सामान्य विशेष समु इनमें भी जो नित्य हैं उनमें साधित्व तो नहीं रहेगा और जो अनित्य हैं उनमें अनंतत्व तो नहीं रहेगा तो कहीं विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव कहीं विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव है और प्रध्वंसा भावों में सारे प्रध्वंसा भावों में साधित्व विशिष्ट अनंतत्व रहता ही रहता है इसलिए इस धर्म को कहा जाएगा अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म और जो लक्ष्य का अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म होता है वह अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित होता है इसलिए उसे लक्षण कहा जाता है तो ये लक्षण हो जाएगा ये यहां पर कहा कि सादीरन प्रध्वंस उत्पत्तियांतरम कार्यस्य उत्पत्ति के अनंतर कार्य का ये धर्म है आगे हैं अत्यंता भाव का लक्षण और उदाहरण बताया जा रहा है शादी तो अनंत प्रध्वंस कार्यस्य। उत्पत्ति के बाद जो कार्य है उसका प्रध्वंस भी होता है ऐसा कोई स... कार्य नहीं है प्रध्वंस को छोड़ करके उत्पन्न हुआ हो लेकिन नष्ट ना होता हो जिसका जन्म हुआ हो लेकिन नाश ना हो ऐसा कोई पदार्थ है एक है प्रध्वंस जो उत्पन्न तो होता है इसलिए सादी है सादी का मतलब ही है उत्पन्न होता है लेकिन नष्ट नहीं होता उसका जन्मदिन मनाया जा सकता है पुण्यतिथि नहीं मनाई जा सकती प्रध्वंसवभाव की क्योंकि वो नष्ट हो तब तो पुण्यतिथि मनाए वो नष्ट ही नहीं होता वो हमेशा रहता है और इस प्रध्वंसा भाव को छोड़कर के जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ है वे अंतवान ही हैं शांत है, है नष्ट होता है, ये ये होता है। अगर नहीं तो, तो।, तो आधिकार्थ होता है उत्पत्ति आधिकार्थ होता है कारण अंतकार का होता विनाश तो सकार रहित हो जाएगा आदि शब्द सकार रहित अंत शब्द तो उसका अर्थ खाली उत्पत्ति होगा और शादी कहने से उत्पत्ति वाला जो उत्पन्न हो रहा है वह पदार्थ सादी कहलाएगा स लगने से उधर्मी लिया जा रहा है आदि यानी उत्पत्ति धर्म जिसका है उत्पन्न होने वाले का वो हो जाएगा शादी आदि न सह वर्तते थी शादी अंत सह वर्तते थी शांत शादी शांत ये कहा जा रहा है तो उत्पत्तिरम अनंतरम से उत्पन्न होने के बाद कार्य का ये शादी शांत धर्म है शादी अनंतत्व धर्म है कार्य उत्पन्न होगा और फिर नष्ट होगा तो प्रध्वंस कहलाएगा और वो प्रध्वंस फिर उत्पन्न नहीं होगा तो उत्पत्ति अनंतरम कार्य से का मतलब कार्य उत्पन्न होने के बाद कार्य में जो अंतिम अवस्थाती है विनाश वह विनाश हुआ प्रध्वंस कहलाता और वो प्रध्वंस अनंत है वो फिर नष्ट नहीं होता प्रध्वंस का अभाव माना जाएगा अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है प्रध्वंस नष्ट हुआ कब माना जाएगा जब प्रध्वंस का प्रतियोगी फिर उत्पन्न होगा जो मरा था वही जिंदा हो जाए अंत्येष्टि होने के बाद गंगा में अस्थि विसर्जन आदि सब किया और फिर वो पहले जैसे उत्पन्न हो जाए वही शरीर तो माना जाएगा वह उसका ध्वंस नष्ट हुआ ध्वंस शांत हुआ क्योंकि उसका प्रतियोगी आ गया लेकिन ऐसा संभव नहीं है मरा हुआ शरीर फिर राग बन करके फिर आ जाए जन्म ले ऐसा है क्या संभव? असंभव है इसलिए कार्यस्य उत्पत्ति के बाद कार्य का जो नाश होता है उसे कहा जाता है प्रध्वंसा भाव और उस प्रध्वंसा भाव का ये लक्षण है साधित्व विशिष्ट अनंतत्व अब अत्यंताभाव का लक्षण है त्रैकालिक संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अत्यंताभाव तो प्रतियोगिता को अभाव अत्यंता भाव यथा भूतले घटो नास्थ प्रतियोगिता विशेषण है एक और एक एक इसका प्रतियोगिताक का विशेषण है प्रतियोगिताक शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो विशेष्य होगा प्रतियोगिताक शब्द का अर्थ है विशेष्य और विशेषण है त्रैकालिकव त्रैकालिक शब्द का अर्थ है और संसर्ग अवचिन्नत्व इन दो विशेषणों से विशिष्ट जो प्रतियोगी प्रतियोगिताकत्व है वह अत्यंताभाव का लक्षण है अत्यंताभाव किसको कहते हैं तो कहते हैं प्रतियोगिताकत्व ये अभाव अभाव का लक्षण क्या न विशेषण है तीन प्रतियोगिता का के भी नहीं अभाव के प्रतियोगिता का ये स्वयं भी विशेषण है संसर्गावचिन्न प्रतियोगिता का एक विशेषण है और एक है त्रैकालिकत्व और एक प्रतियोगी और है संसर्गव छिन्न प्रतियोगिता तत्व और विशेष्य हैं यहाँ पर अभाव पदार्थ अभाव कहने से चारों उपस्थित हो जाएंगे बुद्धि में अभाव चार है ना प्राग अभाव ध्वंसाभाव अत्यंत अभाव, अभाव अन्योन्याभाव तो केवल अभाव शब्द का प्रयोग करेंगे तो चारों आएंगे और इन चारों में से तीन का व्यावर्तन करना है तो तीन का व्यावर्तन करने के लिए खाली अभाव शब्द से तो चारों के चारों ग्रहण किए जा रहे हैं और लक्ष्य हैं अत्यंताभाव और केवल अभावत्वम अत्यंताभाव से लक्षण ऐसा करेंगे तो अभावत्व तो धर्म तो अत्यंताभाव में रहता हुआ जो अलक्ष्य हैं प्राग अभाव भाव और अनुन्या भाव। उनमें भी चला जाएगा ना वे भी अभाव होने से अभावत्व तो धर्म में भी रहेगा तो अतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा अतिरिक्त वृत्ति जो धर्म होता है वह अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त होता है तो अभावत्व तो इतना मात्र लक्षण करेंगे तो उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा जो लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में रहेगा उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है लक्ष्य है अत्यंता भाव और अलक्ष्य है अत्यंता भाव को छोड़कर के बाकी तीनों अभाव भी और द्रव्यादि छह पदार्थ भी इनको अलक्ष्य कहा जाएगा अतिरिक्त शब्द का जो अर्थ निकलता हो अलक्ष्य है और उनमें लक्षण रहेगा यदि तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित माना जाएगा तो भाव, प्राग अभाव और अन्योन्या भाव ये अतिरिक्त हैं यानी अलक्ष्य हैं और उनमें भी अभावत्व धर्म रह रहा है इसलिए अभावत्व धर्म अतिव्याप्ति नामक दोष से दूषित हो जाएगा तो लक्षण नहीं हो पाएगा इसलिए दो विशेषण जोड़ दिए हैं अभाव के एक त्रयकालिक्व और दूसरा संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता तत्व इन दो विशेषणों से विशिष्ट अभावत्व ये लक्षण है किसका अत्यंत अभाव का केवल अभावत्व तो नहीं त्रैकालिकव और संसर्गाव्छिन्नत्व इन दो विशेषणों से त्रैकालिकत्व संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता तत्व एक विशेषण और त्रैकालिकव एक विशेषण ऐसे दो विशेषण है और दोनों त्रयकालिकत्व तथा संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता तत्व इन उभय विशेषणों से विशिष्ट जो अभावत्व वह अत्यंता भाव का लक्षण है ये ध्यान में आया ना दो विशेषणों से विशिष्ट अभावत्व को अत्यंता भाव का लक्षण कहा जाएगा तो ये जो लक्षण है यह इन तीनों अभावों में नहीं जाएगा न प्राग अभाव में जाएगा न भाव में जाएगा न अन्योन्या भाव में जाएगा और अभावत्व तो रूप विशेष्य, बाकी भावात्मक द्रव्य से लेकर के समुदाय तक के पदार्थों में अभावत्व तो रूप विशेष्य नहीं रहेगा तो विशेष्य के न रहने से भी विशिष्ट का अभाव ही माना जाएगा तो ये जो प्राग अभाव और ध्वंसाभाव है ये दोनों इनकी ये अभाव है तो जिनका अभाव होता है उन्हें कहा जाता है अभाव का प्रतियोगी तो जिसका प्राग अभाव होगा उसे कहा जाएगा प्राग अभाव का प्रतियोगी जिसका ध्वंस होगा उसे कहा जाएगा ध्वंसाभाव का प्रतियोगी जिसका अत्यंताभाव होगा उसे कहा जाएगा अत्यंताभाव का प्रतियोगी और जो प्रतियोगी होता है उसमें एक धर्म रहता है प्रतियोगिता और वो किसकी अभाव की, की प्रतियोगिता अभाव का प्रतियोगी है ना तो इसलिए अभाव की प्रतियोगिता रहेगी किसमें तत्त घट पदार्थों में घट उत्पन्न होगा तो घट को कहा जाएगा प्राग अभाव का प्रतियोगी उसमें रहेगा एक प्रतियोगिता धर्म वह जिस अभाव का प्रतियोगिता धर्म घट में है उस अभाव को कहा जाएगा घट प्रतियोगिता के अभाव घट प्रतियोगिता के अभाव का मतलब घट का अभाव घट प्रतियोगिता का अभाव कहलाएगा वह प्राग अभाव भी होगा ध्वंसा भाव भी होगा अत्यंत अभाव अत्यंत अभाव भी होगा घट का अत्यंत अभाव भी रहेगा तो इन तीनों अभावों का प्रतियोगी कहलाएगा घट घट में आएगी प्रतियोगिता वो की इन अभावों की तो घट प्रतियोगिता के अभाव कहने से आ गए ये तीनों अभाव इन तीनों अभावों में से दो अभाव जो है ना घट प्रतियोगिता का अभाव वे त्रैकालिक नहीं है त्रैकालिक कहा जाता है त्रिसु कालेषु भवती यह स्रै कालिकालेशु भवती यह स त्रैक त्रिशु कालेशु का। तत्र भव अर्थ में ठै प्रत्यय हो करके के त्रैकालिक बन ठ ठै के ठ को एक आदेश वगैरह सब हो करके के का बनेगा ये लघु सिद्धांत कौमुदी में तद्धित नाम का प्रकरण आएगा उसमें समझ में आएगा वो अधिक प्रकरण पढ़ेंगे तब तो त्रयकालिक अभाव का मतलब होगा तीनों कालों में होने वाला अभाव उसे त्रयकालिक अभाव कहा जाएगा जो अतीत में भी था वर्तमान में भी है भविष्य में भी रहेगा उस अभाव को कहा जाएगा त्रयकालिक अभाव तो ये जो घट प्रतियोगिताक अभाव है घट प्रतियोगिता प्रतियोगिताक अभाव का प्रतियोगिता का अवच्छेदक माना जाता है एक धर्म होता है एक संसर्ग होता है ये भी समझना पड़ेगा घट प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म हो जाएगा घट का जो असाधारण धर्म है घटत्व तो घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता कहा जाएगा जब धर्म को अवच्छेदक बनाएंगे तो घट में यदि प्रतियोगिता रहेगी तो घटघत -घट प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म होगा घटत्व किसी का भी अवच्छेदक बनाना होगा तो अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म होना चाहिए जिसमें जितने में प्रतियोगिता रहती है उतने में ही रहने वाला उससे अधिक में न रहने वाला और उससे कम में भी न रहने वाला जो धर्म है वो हो जाएगा प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म लेकिन यहां पर धर्मवच्छिन्न प्रतियोगिता नहीं बताई संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता बताई है संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता बताई ना तो घट का अभाव लिया जा रहा है तो जिस संबंध से घट का अभाव बताया जाएगा जिस संबंध से घट का अभाव बताया जाएगा वह हो जाएगा घट में रहने वाली प्रतियोगिता का अवच्छेदक संसर्ग किसी भी पदार्थ का जिस संबंध से अभाव बताया जा रहा है उस संबंध को माना जाता है उस पदार्थ में जो उस अभाव की प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संसर्ग अनेकों प्रकार का होता है ना संसर्ग संयोग संबंध को भी संसर्ग कहेंगे समु को भी संसर्ग कहेंगे स्वरूप संबंध अवयव अवयविभाव संबंध ऐसे कई एक संबंध होता है तो जिस संबंध से घट का अभाव बताया जाएगा वो हो जाएगा संबंध घटगत प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध और उससे अवचिन्न माना जाएगा प्रतियोगिता को अवच्छिन्न शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट अवच्छेदक का अर्थ होता है विशेषण अवच्छेदक अवच्छिन्न ये शास्त्रीय शब्द हैं अवच्छेदक उपाधि के लिए भी प्रयोग में आता है विशेषण के लिए भी प्रयोग में आता है अवच्छेदक धर्म आ, अवच्छेदक शब्द और अवच्छिन्न का अर्थ उपहित भी होता है अवच्छिन्न का अर्थ विशिष्ट भी होता है तो संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिताक का मतलब संसर्ग से विशिष्ट प्रतियोगिता जिस अभाव की है उस अभाव को कहा जाएगा संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो मान लो केवल अभावत्व इतना लक्षण करेंगे तो चला जाएगा बाकी तीनों में इसलिए ये विशेषण दिया गया कि संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होना चाहिए जिस अभाव की प्रतियोगिता संसर्ग से विशिष्ट है ऐसा अभाव ऐसे अभाव अन्योन्या भाव को छोड़कर के बाकी तीन है कुल चार है ना अभाव उसमें से अन्योन्या भाव की प्रतियोगिता को संसर्ग से अवच्छिन्न नहीं कहा जाता वो है संसर्ग अनवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव अन्योन्या भाव और ये जो तीन अभाव है प्राग अभाव भाव, अत्यंता भाव, ये हैं संसर्गव छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो अभाव का संसर्ग अव छिन्न प्रतियोगिताक ये विशेषण जोड़ने से अन्योन्या भाव में अभावत्व रूप विशेष्य तो रहेगा किंतु संसर्गव छिन्न प्रतियोगिताक रूप विशेषण नहीं रहेगा तो विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ही रहेगा किसमें अन्योन्या भाव में तीनों अभावों में नहीं ये जो प्राग अभाव और ध्वंसाभाव है ये तो संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक होते हैं इसलिए उनको भी संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व विशिष्ट अभावत्व वाला कहा जाएगा किनको प्राग अभाव और ध्वंसाभाव को भी केवल संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिताकत्व विशिष्ट अभावत्व अत्यंता भावस्य लक्षणम इतना लक्षण करते हैं तो अन्योन्य भाव में नहीं जाएगा अभावत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो अन्योन्य अभाव में भी चला जाएगा इसलिए जोड़ दिया संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व प्रतियोगिताकत्व विशिष्ट अभावत्वम अत्यंत अभावश्य से लक्षणम एक कहने से अन्योन्य भाव अलक्ष्य हुआ उसमें लक्षण नहीं गया अत्यंताभाव का लेकिन तब भी अतिव्याप्ति दोष इसमें बना ही रहेगा अतिव्याप्ति दोष किसमें होगा अन्योन्या भाव में तो नहीं होगा लेकिन प्राग अभाव और ध्वंसाभाव ये भी संसर्गा विन्न प्रतियोगिता के अभाव कहलाते हैं अत्यंताभाव के तरह तीन अभाव संसर्गा प्रतियोगिता के अभाव कहलाते हैं ना अत्यंत अभाव प्राग अभाव और ध्वंसा भाव अन्योन्या भाव ये अकेला है जो संसर्गा प्रतियोगिताक नहीं कहलाता अभाव तो कहलाता है लेकिन संसर्गा प्रतियोगिता के अभाव नहीं कहलाता अन्योन्या भाव उसमें भले ही लक्षण नहीं जा रहा हो लेकिन प्राग अभाव और अत्यंता भाव में प्राग अभाव और भाव में अत्यंता भाव का लक्षण जा रहा है अतिव्याप्ति हो रही है इसलिए शुरू वाला विशेषण जोड़ दिया त्रयकालिकत्व विषय ये भी होना चाहिए त्रैकालिकत्व और संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व उभय धर्म विशिष्ट अभाव अत्यंता से लक्षण ये करते हैं यदि तो संसर्गाविन्न संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक विशिष्ट अभावत्व, प्राग अभाव और भाव में रहने पर भी त्रैकालिकव और संसर्गाव छिन्न प्रतियोगिता तत्व उभय विशेषण से विशिष्ट अभावत्व का अभाव ही प्राग अभा और धोंसा अभाव और ध्वंसाभाव में है त्रैकालिकत्व में क्यों नहीं है तो त्रैकालिकत्व है दो में चार प्रकार के अभावों में से दो अभावों में त्रैकालिकत्व है वो दो अभाव है भाव और अनोन्या भाव जो नित्य होते हैं वो तीनों कालों में रहेंगे अतीत में भी रहेगा तभी तो नित्य कहलाएगा वर्तमान में भी रहेगा भविष्य में भी रहेगा वही नित्य है तो वस्तु का भाव अनोनया भाव ये त्रैकालिक अभाव है उनमें त्रय कालिकत्व विशिष्ट अभावत्व रहेगा यदि खाली इतना ही लक्षण करेंगे त्रय कालिकत्व विशिष्ट अभावत्व अत्यंताभावश्य लक्षणम तो ये लक्षण प्राग अभाव और ध्वंसाभाव में नहीं रहेगा क्योंकि वे अनित्य हैं अनित्य होने से तीनों कालों में नहीं रहेंगे प्राग अभाव अपने प्रतियोगी की उत्पत्ति से पहले तक रहता है और जैसे ही प्रतियोगी की उत्पत्ति होती है तो प्राग अभाव नष्ट हो जाता है तो फिर प्रतियोगी के सत्ता काल में नहीं रह रहा है कौन प्रतियोगी के स्थिति काल में प्राग अभाव का अभाव है इसलिए उसे त्रयकालिक अभाव नहीं कहा जाएगा और धोंसा भाव ये प्रतियोगी जब तक है तब तक नहीं रहता उत्पन्न होता है ना न कब उत्पन्न होगा जब ध्वंसा भाव का प्रतियोगी नष्ट होगा तो वही धोंसा भाव है प्रतियोगी के नाश को ही ध्वंस कहते हैं ना तो प्रतियोगी के स्थिति काल में जैसे प्राग अभाव नहीं है ऐसे अभाव भी नहीं है प्रतियोगी के स्थिति काल में प्राग अभाव का जैसे अभाव है ऐसे ध्वंस का भी अभाव ही है इसलिए इन दोनों को कहा जाएगा अत्रैकालिक अभाव त्रयकालिकत्व विशिष्ट अभावत्व तो उनमें नहीं रहेगा तो जब खाली त्रयकालिकव विशिष्ट अभावत्व अत्यंताभाव से लक्षण ये करते हैं तो ये लक्षण भाव रूप लक्ष्य में तो रहेगा ही और अलक्ष्य जो प्राग अभाव और धोंसा भाव है उनमें नहीं रहेगा किंतु प्राग अभाव और ध्वंसा भाव के तरह अलक्ष्य अन्योन्या भाव भी है ना उसमें रहता है क्योंकि वह भी त्रैकालिकत्व विशिष्ट अभाव है इसलिए उसमें भी त्रयकालिकत्व विशिष्ट अभावत्व तो रहेगा अन्योन्या भाव में इसलिए दूसरा विशेषण जोड़ना पड़ता है अन्योन्या भाव मैं में भाव के लक्षण की अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए छिन्न प्रतियोगिताकत्व ये विशेषण जोड़ दिया तो अन्योन्या भाव त्रैकालिक अभाव तो हैं किंतु संसर्ग छिन्न प्रतियोगिताक नहीं है उसमें संसर्गा व छिन्न प्रतियोगी ताकत्व रूप विशेषण नहीं रहता पहला वाला विशेषण तो रहेगा त्रयकालिकत्व विशेषण भी रहेगा अभावत्व रूप विशेष भी रहेगा किंतु संसर्गा व छिन्न प्रतियोगी ताकत्व ये द्वितीय विशेषण नहीं रहेगा अन्योन्या भाव में और अत्यंता भाव का लक्षण केवल त् hmm. त्रैकालिकव विशिष्ट अभावत्व तो नहीं है और संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिताकत्व विशिष्ट अभावत्व तो भी अत्यंताभाव का लक्षण नहीं है अपितु तो त्रै कालिकव और संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व इन उभय धर्मों से विशिष्ट अभावत्व तो यह लक्षण है अत्यंताभाव का ये केवल अत्यंता भाव में रहेगा अनोन्या भाव में नहीं रहेगा द्वितीय विशेषण जोड़ने से क्योंकि अनोन्या भाव संसर्ग आव छिन्न प्रतियोगिता का नहीं होता है प्राग अभाव और ध्वंसाभाव संसर्ग आव छिन्न प्रतियोगिता के तो होते हैं किंतु त्रयकालिक नहीं होते हैं उनमें त्रयकालिक तो नहीं रहेगा इसलिए उभय विशेषण जोड़ना जरूरी है अभाव का उभय यानी ये दोनों दोनों विशेषण कौन से त्रैकालिकत्व और संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व इन दो विशेषणों से विशिष्ट अभावत्व धर्म को अत्यंताभाव का लक्षण कहा जाएगा ये धर्म न तो अनन्य भाव में रहेगा उभय विशेषणों से विशिष्ट अभावत्वरूप धर्म अन्योन्या भाव में भी नहीं रहता प्राग अभाव में भी नहीं रहता ध्वंसा भाव में भी नहीं रहता केवल अत्यंता भाव में रहेगा इसलिए अत्यंता भाव का असाधारण धर्म होने से अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होने से अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष त्रय शून्य धर्म है इसलिए लक्षण है ये कहा कि त्रैकालिक संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अत्यंत अभाव उदाहरण बताते हैं यथा भूतले घटो नास्ती इति तो भूतल में घट नहीं है भूतले घटो नास्ती तो यहाँ पर ये अत्यंता भाव है भूतल में घट का भूतले घटो नास्ती इसमें भूतल है विशेषण घटाभाव है विशेष्य तार्किक लोग प्रथमांत पदार्थ विशेषताक बोध मानते हैं जो वाक्य में प्रथमांत पद होगा उसके अर्थ को मानते हैं विशेष्य बाकी विभक्तियंत पद के अर्थ विशेषण होंगे तो घटो नास्ती इसमें न शब्द का अर्थबूत जो अभाव है घटाभाव वो प्रथमांत है इसलिए घटाभाव शब्द प्रथमांत होने से भूतले घटाभाव ये कहो या घटाभावत भूतलम कहो जब घटाभावत भूतलम कहेंगे तो भूतल विशेष्य होगा घटा भाव विशेषण होगा और भूतले घटा भाव कहेंगे तो घटा भाव विशेष्य और भूतल विशेषण तो ये अत्यंता भाव का उदाहरण है भूतले घटो नास्ती घटाभाव भूतले सप्तम्यंत होने से विशेषांत घटाभाव प्रथमांत होने से उसका अर्थ विशेष्य घटाभाव विशेष्य होगा तो अर्थ निकलेगा घट में आ, भूतल में घट का अभाव है ये कौन सा अभाव है चार प्रकार के अभावों में से अत्यंता भाव अत्यंत अभाव होता है त्रैकालिक संसर्गाव् छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो संयोग से संबंध से घट का भूतल में अभाव बताया जा रहा है तो घटा भूतल में जो घटाभाव उसका प्रतियोगी हो जाएगा घट उसमें आएगा प्रतियोगिता धर्म उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होगा जिस संबंध से भूतल में घट का अभाव बताया गया संयोग संबंध से बताया गया तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता के अभाव कहलाएगा भूतल में घटाभाव संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता हुआ संसर्ग शब्द से लिया जाएगा संयोग रूप संसर्ग विशेष और संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिताक अभाव है संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिताक घटाभाव जो भूतल में उसे कहा जाएगा संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव क्योंकि घट का संयोग संबंध से अभाव बताया जा रहा है। उसमें आ रही है भूतले घटो का मतलब है संयोगेना भूतले घटा भाव संयोगेना न घट घटाभाव भूतलम ये कहो या संयोगेना भूतले घटोनास्ति कहो एक अर्थ निकलता है तो यहां स... प्रतियोगिता का अवच्छेदक संसर्ग हुआ संयोग संसर्ग तो संयोग है संयोगना घटाभाव भूतल है और उसमें अभी तो घटा भाव है जहां पर वहां पर दोबारा घट लाकर के कहीं रख देंगे तो घटवत हो जाएगा संयोगे ना तो त्रयकालिक कैसे होगा फिर अत्यंत अभाव सं, संयोग संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव तो हुआ लेकिन त्रयकालिक्व तो कैसे आया तो कहते तब भी त्रयकालिक्व विशिष्ट तो है क्योंकि उस समय तद तत्काल भूतल नहीं है तत्काल जो भूतल है ये तत्कालवच्छिन्न भूतल ये भूतल का विशेषण अपेक्षित है वो तत्कालवच्छिन्न भूतल वो उसी समय रहेगा उससे अतिरिक्त समय में वो भूतल ही नहीं रहेगा वो तो क्षण बदल गया तो उसी के साथ विशेषण के बदलने से विशिष्ट काभाव हुआ ना। बाद में जो घट आया घट का जो स्थिति काल है वह उस समय उसका अधिकरण भूतल बदल गया और घट भी बदल गया तत्देश तत्कलाव छिन्न घट नहीं रहा वो बदल घट का अभाव हुआ वो काल का काल रूप विशेषण का अभाव होने से यद्यपि काल नित्य होने से हमेशा रहेगा लेकिन क्षण तो बदल जाता है न प्रतिपल, और विशेषण बदलने से वो बदल गया ये कहा जाएगा इसलिए त्रयकालिक ये तो है उस क्षणावच्छेद न जो घटाभाव है वो हमें हमेशा रहेगा पहले भी उस क्षणावच्छेद भूतल में घट घट का अभाव ही था अभी भी है और भविष्य में भी उस क्षणावच्छेद न घटाभाव ही रहेगा इसलिए त्रैकालिक भी हो जाएगा वो तत्ना तो व छेदेन को लेकर के आकाश हाँ, हाँ नहीं इन घटादि के भी अभाव को अत्यंत अभाव के रूप में लेते हैं और वो तो अलीग पदार्थ हैं आकाश का पुष्प मनुष्य के सिंह, ये तो विचारणीय ही नहीं है वो तो अलीक है ये कहता है तो ये भाव हुआ त्रैकालिक भी तत्नावच्छेद न भूतल हमेशा हमेशा के लिए घटा घटाभावत ही रहेगा और इसलिए त्रयकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भूतले घटो नास्ती ये है इस वाक्य का अर्थभूत अभाव है वह अत्यंत अभाव है ये कहा गया ओम